वो श्रीकृष्ण के घुंगर अलकावली पर गायों के खुर से उड़ उड़कर तमाम धूल पड़ी हुई थी सिर पर मोर पंख का सुंदर मुकुट था और बालों में अपने आप और सखाओं ने भी सुंदर सुंदर वन पुष्प गूंथ दिए थे और नेत्रों में तो इनके मधुर रस बहता ही है बड़ी मीठी मीठी चित्वन इनकी और मुख पर मनोहर मुस्कान मधुर मधुर मुरली बजा रहे और ग्वाल बाल सब उनके साथ साथ लड़ित कीर्ति भगवान की गा रहे रोज का काम श्री गोपांगन बहुत सी गोपियां एक साथ बंशी ध्वनि दूर से सुनने के पहले प्रतीक्षा में ही बाहर निकल आई न उनकी आंखें राम सुंदर को देखने के लिए कब से तरस रही थी आंखियां दर्शन की प्यास ये ब्रज के लोगों की आंखें निरंतर प्यासी बनी रहती हैं हरी दर्शन की तरस्ती रहती हैं दर्शन मिल जाता है तो इनके प्रेम के आंसु आ जाते हैं देख नहीं पाती एक कवि ने बड़ी सुंदर इस पर बात लिखी या दुखिया आंखियां को सुख सिर जो ही ना देखत बने न देखते बिन देखे यकुलाएं कहने लगी कि इन हमारी दुखियारी आंखों के लिए तो कभी सुख का सृजन हुआ ही नहीं सुख बनाई नहीं देखते बने न देखते जब कभी सामने आते हैं तो धारा बहने लगती है आनंद आश्रुओं की तो दिखते नहीं कुछ भी और नहीं दिखते तो प्राण खुलाते रहते आंखें उलाती रहती हैं तो इनकी आंखें नित्य नित्य नित्य कृषित रहती हैं भगवान के मुख कमल रस सुधा का पान करने के लिए तस रही आंखें तो गोपियों ने मन अपने नेत्र भ्रमरों से भगवान के मुखाय बिंद मुख कमल में मकरंद रस का पान करके अपने दिन भर के विरह की ज्वाला को मन शांत किया और भगवान ने भी उनकी सी और बिने से युक्त उनकी चित्वन का वि स्वीकार करके ब्रज में प्रवेश किया यशोदा मैया रोहिणी मैया का जो वात्सल समुद्र मानव मर ही रहा था तयो यशोदो यशोदा रोहिणी पुत्र यो पुत्र वत्सले यथा कालम यथा कालम विधत्ता परमाशीष गताध्यानश्रमौ तोन्मदना वसीस्रगंस मंडितरण्युपहृत ताजनमुपितरषपत स भगवान्दावन चर कचिद राजलिंदी सखी वर्त यशोदाणी ये तो बस प्रतीक्षा कर ही रही थी सब चीजें सजा के रखी थी पहले से खाने पीने का सारा सामान उपटन का सामान नहाने का सामान जैसे साबुन पे लगते हैं ना आजकल लोग गंदी चीज और उन्होंने तो बस पहले से उपटन सब सजो कर रखा नहाने के लिए चीज रखा और खाने का पहले लिखा हाथी कुछ थोड़ा कलेवा कर लेंगे कुछ माखन वाखन खा लेंगे उसके बाद उपटन लगाएंगे तो, तो इनका स्तरीय सागर उमड़ रहा था वात्सल्य का श्याम राम के घर पहुंचते ही और उनके इच्छा के अनुसार और समय के अनुरूप पहले से ही वो सजा सजा कर रखी हुई सब वस्तुओं में वस्तुए पिलाई पहनाई टील उपटन लगाया स्नान करवाया और दिन भर घूमने की थकान को दूर किया फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहनाये नए नए धूल में भर गए सब मेरे कपड़े पहना दिए फिर बड़े सुंदर दिव्य पुष्पों की माला की मैया ने पहली बनाकर करके थे मैया जानती कि इनको पुष्प बड़े प्यारे हैं तो पुष्पों की दिव्य पुष्पों की माला पहना दी चंदन वंदन लगा दिया फिर कहा अब जिमो मजिन में लिए तो पहले कर लिया तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन माताओं का परोसा हुआ तो जननुपुर पर ये भोजन जो है ना भोजन में एक चीज होती है भोजन से पेट तो हरेक का भरता है पर कोई भोजन पेट भर के पेट में दुख दर्द पैदा कर है भोजन बनाने वाले का और खिलाने वाले का जैसा भाव होता है उसके अनुसार भोजन का प्रभाव पड़ता है शरीर पर इसलिए आपने यहाँ कहा कि माँ के हाथ का भोजन इससे बढ़कर अमृत कहीं नहीं पति के लिए पत्नी के हाथ का भोजन दूसरे लोग जो भोजन बनाते और परोसते हैं उसमें वो हृदय का अमृत नहीं रहता रहता ही नहीं चीज चाहे कैसी बन जाए बढ़िया बन जाए देखने में खाने में सुंदर लगे पर उनके अंदर अमृत नहीं रहता और भगवान ये खोजते अमृत सखाओं का जूठन खा लेते हैं उनमें अमृत रहता है तो ये मैया के हाथ का दिया हुआ भोजन दोनों मैयाओं ने भोजन सामग्री तैयार की उसमें अमृत भरा हुआ और बड़े लाड प्यार से दुलार दुलार कर दुलमाया और बड़े प्यार से दिया इनको राम श्याम बड़े आराम से सो गए धर्म का सोलीला समाप्त तो हुई अब यहां से एक नई लीला का उपक्रम शुरू होता है उसमें एक तो ये काली नाग की जो पत्नी आ रही ये पूर्व संचित इनका कुछ ऐसा था ये श्रीकृष्ण का दर्शन करना चाहती थी दूसरी चीज ये थी कि भगवान ये दिखलाना चाहते हैं कि विषधर सांप को भी वो अपना प्यार दे तीसरी चीज यमुना का जल जो विष् ऐसी दूषित हो रहा है उसको पवित्र करना है तो भगवान की लीला शक्ति ने यहाँ पर अपना काम शुरू किया तो एवं भगवान कृष्णो वृंदावन चर क्वचित देव राममूर् राजन कालिंदी गोपाश्च निघात पीड़िता दुष्ट जलमुस्तः दूषित विषाभस्तपस्त्र दैवपहत चेतसापे शैलां ते गुरु दीक्षतान वै यथा तूता भूत योगे ईक्षया मृत वर्षिण्यानाथा सजीवयत स्मत सुत्थ जलांति का वाणन शुभ स्मृता सर्वे वीक्षाण परस्परम हनुम सद् राजोविंदा विग्रह क्षित पीवा विषम परे तस्रुत्थान एक, एक दिन की बात ये भगवान की लीला शक्ति की प्रेरणा से ही ये सारे काम होते हैं भगवान से अलग जाना हटना निकट आना ये कोई वहां पर अपने आप नहीं करता है भगवान की हीला शक्ति का योग माया का जो आयोजन है जैसी उसकी योजना है उसके अनुसार एक बात अवश्य रहती है कि ये वृद्धवासी लोग तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे कन्हैया को सुख न मिले अपनी जान और कन्हैया तो वहां पर वे तो प्रगति हुए हैं इनको सुख देने के लिए इनके सुख का आस्वादन करना और इनसे सुख प्राप्त करना ये कन्हैया का प्रकट होने का खास उद्देश्य है असुर मारण इत्यादि जो है ना ये तो बीच की बात है असुर मारण आदि कोई खास चीज नहीं है असली काम तो है इनका प्रेमियों का रसा स्वादन प्रेमरस का करना और उन्हें कराना तो आज उनकी लीला शक्ति ने एक विशेष नया खेल खेलना प्रारंभ किया तो ये गए गा चराने गए तो जी को साथ नहीं ले गए आज भी गा गए तो बड़ा सुंदर सुंदर घास था वहां पर पानी था लेकिन ये गायें चढ़ती चढ़ती आगे बढ़ गई और न मालूम क्या हुआ गायें बिदक गई सब खेल रहे थे सब तो इनकी खेल ही खेल में गायें जो बड़ी शांत रहती वो आज बिजुक गई जो शाम सुंदर को देखा करती निरंतर वे आज श्याम सुंदर को छोड़ के आगे बढ़ने लगी दौड़ने लगी क्यों दौड़ने लगी कि वह जो लीला शक्ति भगवान की उसने अपनी योजना को सिद्ध करने के लिए डोरी खींच दी खींच दी तो गायें भाग चली आगे सघन बन तो अब ये खेल रहे थे जब गायों को भागते देखा तो इनकी लीला भी स्थगित हो गई उन्होंने कहा अरे घेरो गायों को हंसने लगे और कह रहे भैया ये घेर लाओ गायों को तो ये भी पीछे भैया तमाम को भाग चले सुने नहीं आगे आगे गाये भागे जाए पीछे पीछे ये ये शिशु सब भागे जाए इधर धीरे धीरे जरा श्याम सुंदा धीरे धीरे सब आगे भाग गए आंखों से ओझल हो गए और श्री कृष्ण अकेले पीछे रह गए तो ये मानो एक डाल को पकड़ करके खड़े हो गए और ये दहनी मुट्ठी से अपने होठों को लगा करके और यो मानो संकेत यूं करने लगे पर सखाओं ने आज ध्यान नहीं दिया तो ये बोले अच्छा कुछ देर आराम ही कर ले तो बंशी बट शीतल यमुना चल अति परम सुखदाय सूर श्याम तह बैठ बेट बैठ विराजित सखा कहारमा है सोचने लगे बैठ गई जाके बड़ के पेड़ के नीचे कि देखे क्या होता है इनको तो लीला करनी तो सोचे सो, सोचा अब तक आए नहीं रहे क्या हो गया फिर बाल लीला फिर माधुरी आया सारे विश्व नियंत्रता विश्व की तमाम चिंताओं को क्षण भर में हर्ण करने वाले सखाओं के लिए चिंतित हो गए आज दो घड़ी बीत गई अरे नहीं लौटे क्या हुआ तो इनकी चिंता का पार नहीं बड़े चिंतित तो हो गए इधर गायें वो सघन बन की सीमा को पार करके आगे जा पहुंचती थे तो दौड़ती दौड़ती गई और जेठ हसार कम जेठ का महीना रहा तो बड़ी प्यास लग गई और तमाम ग्वाले भी पीछे पीछे उनको भी प्यास लग गई तो भी पानी पीना है तो भगवान की लीला शक्ति का काम उधर ही जा निकली जहां वो काली हृदय था जा निकली उधर श्री कृष्ण ने सोचा कि राम राम राम राम अगर ये उधर से जा निकली और अगर उन्होंने वहां का पानी पी लिया तो क्या होगा फिर ये तो सारी गायें और ये बछड़े सबके सब, के सब प्राण ही नहीं हो जाएंगे तो श्रीकृष्णचंद्र चित्कार करने लगे जो जो से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे या गाव खलु देवता बलिशदास्मस्माक ये बालाश्च सदीलिता सेपन्ना पुर हा हंस स्वयस्त तत्सर किम भ्रातरम मातरम तातम सर्वजनं वचमी कम धिक चापल साहसम ओह करी लगे की ये गाय ये गाय क्या तो निश्चित रूप से ही हम वासियों के लिए सबसे अधिक आदर के पात्र देवता ही हैं। और ये हमारे प्राणप्रिय ये तमाम बालक कैसी विपन्न दशा में जा पड़े होंगे और मैं इनका सहचर मैं जाके क्या उत्तर दूंगा मैया से क्या कहूंगा और इनके माता पिता से क्या कहूंगा बाबा पूछेंगे तो बाबा से क्या बताऊंगा क्यों इधर मैंने इनको आने लिया यू अनुपात करते हुए पीछे दौड़े पीछे दौड़े और लेकिन वहां तो दूसरी बात हो चुकी ये गो विशिशु जानते थे इन्होंने सुन रखा था अपने माता पिता से कि वहाँ एक अजगर रहता है सांप रहता है बड़ा भारी जहर फैला रहता है और वहाँ, वहाँ कभी जाना मत पर आज उनको जाना है जानते हुए भी उधर जा निकले और बड़ी प्यास लगी हुई थी गायों ने जा करके और पानी में जरा सा मुंह लगाने की चेष्टा की कि विष फैल गया तमाम गाय वहाँ पर गिर गई पीछे पीछे ये गये बस वो तो खैर पशु रही ज्ञान नहीं लेकिन ये सब जानते थे पर इन लोगों ने भी आज श्री राम सुधाम इत्यादी ने भी कुछ ध्यान नहीं दिया गायों के पीछे पीछे दौड़े और सोचा अभी यहां चलाएंगे तो बस वो गए वहां पर जाकर के जरा सा पानी की तरफ उन्होंने मुंह किया कि बस सब के सब मूर्छित हो गए